<laughs> <laughs> मेरे पीछे दो आइए ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम <laughs> नमो भगवते ओम ओम ओम नमो नमो भगवते <laughs> नम भगवते नमो <laughs> भगवते वास्देवाय भास्देवाम ज्ञान तीरंदन श्रिया चक्षुर्मी तस्में नम श्री चैतन्य मनो भीशा भूतले स्वयं रूप कलाम दादित वंदेह श्री गुरो श्रीयुता पद कमल श्री गुरो वैष्णवा श्रीलूपा सागर जाता सह गण रघुनाथी साइता सवदूता परिजन सैताम कृष्ण चयता श्री राधा कृष्ण पादा सह ललिता श्री विशाखान्वता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते बिका का राधाका तक कंचन दोरांगी राधे वृंदावेश्वरी ऋषभाते देवी प्रणमा हरि प्रि वाश कल कृपा सिंधु पति पावने्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्रेत गिवा सदी गौर भक्त भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद गीता से चर्चा करने का प्रयास करेंगे तो भगवदगीता जैसे हमने उस दिन भी चर्चा किए थे भगवत गीता के बारे में तो श्रीमद् भगवत गीता भगवदगीता ये भगवान से मुख से निकले हुआ एक दिव्य ग्रंथ है और इसके बारे में शास्त्र कहते हैं मलिनम मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता मृत स्नानम संसार मलनाशनम की मलिने मोचनम पुनसा इस जगत में हर एक व्यक्ति मलिन है है ना अशुद्ध है लेकिन ऐसा व्यक्ति शुद्ध होता है जब जल स्नान दिने दिने जैसे कोई व्यक्ति बहुत धूल मिट्टी से भरा हुआ है तो वो जब जल में स्नान करता है तो वो शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार से हा सक्रीता मृत स्नानम संसार मल नाशनम तो हम सब में एक गंदगी भरी पड़ी है हर एक जीव जो भी संसार में जन्म लिया है वो एक प्रकार के कलमश से भरा हुआ है हा कलमश जो गंदगी है और वो गंदगी क्या है श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो भी जीव इस संसार में पैदा हुआ है उसके पास एक गंदगी है और वो गंदगी है कि वो इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग करना चाहता है इस जगत में आकर वो अपने आप को ईश्वर के रूप में स्थापित करना चाहता है ईश्वरोहम अहम भोगी और वो कहते हैं भगवान कि व्यक्ति सोचता हो सोचता है कि मै ईश्वर हो इस संसार में मैं ही कंट्रोलर हूं मे भोगता हूं तो इस प्रकार से ये जो मल हर एक व्यक्ति के जीवन में है लेकिन इस भावना से यदि मुक्त होना है तो हमें स्नान करने के लिए शास्त्र कहते हैं जैसे पानी के दो गुण होते हैं पानी क्या करता है जब हम स्नान करते हैं तो बॉडी को क्लीन करता है और दूसरा हमारी चेतना को भी थोड़ी मात्रा में शुद्ध करता है फ्रेश महसूस होता है हमें। तो लेकिन ये जो संसार का मल है। संसार का का मल मल है, है? क्या कि हम हमारे जीवन में जन्म, मृत्यु जरा व्याधि का जो मल है उससे हम मुक्त नहीं हो सकते हाँ इस भौतिक स्नान से जैसे कलियुगा के लक्षणों का वर्णन आता है श्रीमद भागवतम कहता है कली के कली में जो लोग निवास कर रहे हैं उनके लक्षण क्या है कहते प्रायन अल्पायुषा सभ्य कलावे मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या सबसे पहला गुण कलयुगा के जीवन का है कि उनकी आयु बहुत छोटी है कलयुगा में जैसे सत्ययुगा में लोग एक लाख साल के लिए जीवित रहा करते थे हा? त्रेता में लोग दस हजार साल के लिए जीवित रहते थे हाँ, जब द्वापर युग आया तो लोग एक हजार साल के लिए जीवित रहते थे लेकिन कलयुग में लोगों की आयु कितनी है 100 साल है और ऐसे 100 साल में भी कोई व्यक्ति 100 साल तक जीवित नहीं रहता है आजकल लोगों की आयु बहुत कम होती जा रही है 40 आयु में ही व्यक्ति बूढ़ा नजर लगने बूढ़ा हाँ, महसूस होता है की नहीं चालीस आयु हो क्या गई तो सारे बाल सफेद होने लगते है सारी हड्डिया आवाज करने लगती हैं, उसके लिए चलना बोलना काम करना बहुत कठिन हो जाता है तो कलयुग में सबसे पहली चीज है कि लोगों की आयु बहुत कम है अभी लोग 60-70 साल में ही इस जगत से निकल जाते हैं इस प्रकार से आगे वर्णन आता है कि कलयुग इतना बढ़ेगा कि 20 साल में 20 साल तक कोई जीवित रहेगा तो लोग कहेंगे इसका नाम वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में होना चाहिए कितने साल 20 साल आप सोच सकते हैं 20 साल जीवित रहेगा तो अब देखो कुछ ऐसे हमारे ग्रैंडफादर उनके फादर सौ साल तक जीवित रहते थे या हंड्रेड टेन इन जीवित रहते थे लेकिन अभी कोई नहीं 60 70 साल मैक्सिमम उससे ज्यादा कोई जीवित नहीं रहता तो कलियुग का ये लक्षण है प्रायन अल्पायुष सभ्य कला वेजना और मंदा सुमंद मतयो कि यहाँ कलियुगा के लोग थोड़ी थोड़ी बातों में आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे कौन कौन सी -कौन सी बातों में चोटी -चोटी में छोटी-छोटी जैसे घर भी कला होता है तो कारण को ढूंढा जाए तो छोटा सा रीजन होता है लेकिन इतना लड़ाई झगड़ा कि पति पत्नी डाइवर्स लेने तक ये उनकी नोबत आती है कारण क्या होता है कि उसने मुझे ठीक से परोसा नहीं भोजन क्या नहीं किया मैं ऑफिस से थका हुआ आया उसने मुझे परोसा नहीं और उससे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं तो पूरा जो संबंध है वो ब्रेक हो जाता है तो कलयुग में लोगों की स्थिति ऐसी है कि पुत्र अपने पिता से लड़ाई झगड़ा करेगा भाई भाई के बीच में पति पत्नी के बीच में हर स्थिति में लोग छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े करते रहेंगे और मंद सुमंद मतयो उनकी जो बुद्धि है वो कैसे होगी मंद बुद्धि के लोग होंगे अब देखो आजकल के हमें कुछ मैथमेटिक्स कुछ करना है तो हमें गैजेट चाहिए कैलकुलेटर के बिना हम नहीं कर सकते पुराने जो लोग हैं गाव में आप जाओगे तो उनको बोलोगे ये गुना करो या जो भी करो तो वो फिर कैसा बोलना शुरू करते हैं हमें तो हम हमारा बुद्धि कहाँ निर्भर हो गया है सारे गैजेट्स के ऊपर एक बार हम रस्ते से जाते हैं तो याद नहीं रहता हमें अभी उसका जी क्या कहते है जीपीआरएस का सहारा लेना GPS, पड़ता है जीपीएस। तो इस प्रकार से लोग लोगों की जो बुद्धि है वो बहुत अधिक छोटी होती जा रही है मंदा सुमंद मंद भाग्य ही उनका जो भाग्य भी है वो अधिक अच्छा नहीं है अभागे लोग हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये कलियुगा का लक्षण है और कलियुगा में लोगों के जीवन में यही भावना है और उनके जीवन में यही मल है क्या है कि संसार में वो लोग थोड़े से सुख के लिए है कुछ भी करने के लिए तैयार हैं महाभारत में एक अमेजिंग स्टोरी का वर्णन आता है कि एक व्यक्ति एक समय में जंगल में चला गया जैसे फॉरेस्ट सफारी के लिए लोग जाते हैं तो वैसे ही एक व्यक्ति जब फॉरेस्ट में गया हाँ तो सुबह के समय से निकला फॉरेस्ट में अलग अलग चीजों को देखते देखते वो एक स्थान में पहुंच तो रात्रि हो गई संध्या का समय हुआ उसे फॉरेस्ट से बाहर आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था वो भूल भुलैया में भूल गया और अचानक उसने एक शेर को देखा किसे देखा शेर, शेर को देखा शेर को देखा तो शेर उसके पीछे भागने लगा दौड़ने लगा और शेर पीछे भाग रहा था और जब वो शेर भागने लगा ये व्यक्ति अपना लाइफ बचाने के लिए उस शेर के पीछे भागता है भागते भागते जहाँ रास्ता मिले वहां दौड़ने लगता है कभी वो ट्राई करता है कि एक पेड़ के ऊपर चढ़ो या फिर हा? कुछ और से स्थान को ढूंढो जैसे अभी लास्ट वीक में हम दिल्ली में थे तो डेली जूम है एक व्यक्ति गलती से क्या हुआ गिर गया जैसे मर्जी गया होगा लेकिन वो डिमोटिज ने वो वीडियो सबको फॉरवर्ड किया था तो मेरे पास भी वो वीडियो आया तो देखा कि वो व्यक्ति जो गिरा हुआ है वो है और उसके सामने कौन है बैठा हुआ शेर है और इतना बलाड्य शेर इतना पावरफुल शेर हा? और वो व्यक्ति कुछ उसके पास चारा नहीं है ऊपर देख रहा है तो बहुत सारे जू देखने वाले लोग खड़े है दीवार के ऊपर लेकिन उसको कोई बचा नहीं सकता हमारी स्थिति वैसे ही है हमारे लाइफ में और सामने मृत्यु खड़ा है उसके वो कुछ -बार, कर रहा है ऐसे उसके इशारे आ रहे हाथ के वो सोच रहा है कि मैं अपने आप को बचा सकूं या भगवान जब जीवन में कष्ट आता है तो कोई याद नहीं आता कौन याद आता है भगवान के अलावा संसार में हमें कोई याद नहीं आता सारे रास्ते क्लोज हो जाते है लाइफ के और जब मृत्यु सामने होती है तो व्यक्ति सब कुछ भूलने लगता है आ? और अपने आप को बचाने का प्रयास करता है और मृत्यु क्या करती है किसी पर दया नहीं दिखाती क्या नहीं दिखाते दया, दया नहीं दिखाती हाँ तो लिटरली जब देखा कि वो शेर पहले बड़ा शान सा था उसके आसपास था बारम्बार उसको अपने पांव से पंजे से कुछ खिला रहा है और शायद लोगों ने कुछ पत्थर आदि कुछ फेंके तो वो शेर और हूंकार हो गया उसने लिटरली कैसे पकड़ा उस व्यक्ति को गला सीधा ऐसे मुंह को पकड़ा और ऐसे ले गया जैसे कोई छोटी सी वस्तु को ले जा रहा है सोचो आदमी कितने किलो का होता है सत्तर अस्सी किलो का तो होता ही साठ सत्तर किलो का और ये शेर उसको ऐसे ले जा रहा है की कोई छोटी सी वस्तु मुंह में पकड़ के ले जा रहा है बहुत क्विकली ले गया और खत्म हो गया तो अब प्रॉब्लम क्या है हमें लगता है कि हमारे जीवन में मेरे साथ ऐसे नहीं होगा तो जब ये व्यक्ति दौड़ रहा था उस शेर शेर के के से बचने के लिए और बचते बचते अचानक दौड़ने लगा तो जंगल में कुआं होता है जो घास से ढका होता है किससे ढका होता है घास से इससे दिखाई नहीं दिया और जिसमें गिर गया जैसे गिरा तेजी से उस कुएं के अंदर तो अचानक किसी चीज को पकड़ने का प्रयास किया उसने तो कुछ चीजें उसके हाथ में आई उसको पकड़ा तो क्या पकड़ा था उसने उस कुएं के किनारे एक पेड़ था उस पेड़ की जो जड़ें हैं उस कुएं के अंदर निकले हुए थे और उन जड़ों को उसने पकड़ा हुआ था और जैसे उसने पकड़ा तो वो सोचने लगा कि मेरा लाइफ अभी क्या है सेफ हम भी सोचते ना थोड़े सी बेसिक फैसिलिटी हमारे पास आती है या कोई व्यक्ति के पास नौकरी नहीं होती तो नौकरी लगती तो कहते हैं वो व्यक्ति सोचने लगा लाइफ इज कुल लाइफ क्या है अभी कुल है अभी सेटल्ड हो गया हूँ जैसे ही जैसे ही हाँ वो व्यक्ति ये सोच रहा था और उसने ऊपर देखा तो ऊपर क्या दिखाई दे रहा था वो जो शेर उसके पीछे लगा था वो शेर नीचे देख रहा है कि मेरा फूड कहा है मेरा भोजन कहाँ है तो शेर जब ऊपर से देख रहा था इस व्यक्ति ने उन जड़ों को पकड़ा था कठिनता से और जड़ों को पकड़ते हुए नीचे जो कुआं था उसमें पानी बहुत कम था और अचानक उसे आवाज आई कुछ न? उस पानी में से और आवाज आई तो क्या देखा उसने वहा एक विशाल सांप है क्या है विशाल सर्फ है और ऊपर देख रहा है तो शेर ऊपर खड़ा है कि प्लीज ऊपर आइए और मेरा भोजन बनी है नीचे देखा तो क्या है बड़ा सांप है वो तैयार है उसको निगलने के लिए उसी समय जब से ऐसे वो ऊपर देख रहा था तो ऊपर से कुछ बोंदे गिरने लगे कुछ बूंदे गिरने लगे अचानक ऐसे जैसे उसने मुंह ऊपर किया तो कुछ चीजें उसके मुंह में गिरे तो बहुत अधिक स्वेट थे क्या थे स्वेट और वो क्या था उस वृक्ष के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था जिसमें से हवा के कारण शहद उसमें से टपकने लगे थे शहद उसमें से गिरने लगे और वो हवा के कारण जब वो शहद गिर रही थी तो वो शहद कहाँ गिर रहे थे उस व्यक्ति के मुंह में तो वो हवा से शहद जब गिर रही थी तो वो शहद कभी कभी इधर गिर गिर रहे रहे थे थे तो इस व्यक्ति ने सोचा इसने जड़ों को पकड़ा था कभी यहां अपने मुंह को ले जा रहा है उस शहद के कुछ बूंद को के लिए कभी यहाँ ले जा रहा है कुछ बूंद को चखने के लिए और वो कुएं में लटका हुआ है और साथ ही साथ उसने देखा की वो जो जड़े है उस वृक्ष की उनको और उसको कुछ आवाजें आने लगी कुछ तो उनको काट रहा है कौन काट रहा हो काटने का काम कौन करता है okay. चूहा करता है, है ना चूहा दो चूहे उसको काटते जा रहे थे और जब इसने देखा अरे ऊपर क्या है शेर है और जिस जड़ को मैंने पकड़ा है उसको दो काले और सफेद चूहे मिलके काटते जा रहे हैं और नीचे कुए में देख रहा हूं तो क्या है जल है थोड़ा सा और उसमें एक भयानक सर्प है काल सर्प तो इन सब चीजों को देखकर थोड़े से क्षण के लिए वे सोचता है लेकिन वो एक चीज से पागल हो गया था मग्न हो गया था और वो क्या था शहद जो थोड़ी सी बूंद ऊपर से गिर रही थी एक बूंद को चकने के लिए है इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है वो सारा भूल गया क्या है लव ये थोड़ा सा जो चपल सुख लागू जगत का जिसके लिए हम लोग अपने लाइफ की रियलिटी को भूल जाते हैं और वो व्यक्ति देख रहा है कि उसका जीवन कितने भयानक स्थिति में है लेकिन फिर भी थोड़ी सी और वो बूंद ऐसे नहीं कि कंटिन्यूअसली वो शहद गिर रही थी एक पांच मिनट के बाद एक दो बूंद नीचे गिर रहे थे या दस मिनट के बाद और वो भी हवा से कभी यहाँ गिर रहे थे तो कभी वहां वो जड़ को पकड़ के कभी यहाँ जा रहा है उसको कैच करने के लिए हाथ में नहीं कहा कैच कर रहा था वो मुंह में कभी यहाँ जा रहा है और उसने देखा कि वो चूहे भी काट रहे हैं तो, तो यदि हम अपने आप को उस व्यक्ति के स्थान में डालेंगे तो हम देख सकते हैं कि हम सबकी स्थिति वैसे ही है उस व्यक्ति के समान जो व्यक्ति उस कुए में गिरा है इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं संसार अंधकूपम ग्रह अंधकूपम ये जो भौतिक संसार है भौतिक जगत है वो एक अंधे कुएं के समान है जहा हरेक जीव हमारे जैसा गिरा हुआ है और वो उन सारे जो जो वहा उस सिचुएशन में प्राणी हैं, उनकी अलग अलग प्रकार से तुलना की गई है उस व्यक्ति की तुलना किससे की गई है हम सबसे की गई है हम वास्तव में उस व्यक्ति की जगह लटक रहे हैं आ? और जो काले काला चुहा और सफेद चुहा क्या है दिन और रात्रि है वो जैसे उस उस जड़ को काट रहा है उसी प्रकार से ये जो दिन और रात है हमारे लाइफ को घटाते जा रही है खत्म होते जा रही है और टाइम, आ, काल सर्प, और जो सर्फ है उसकी तुलना मृत्यु से की गई है फाइनली वो वेट कर रहा है हमें निकालने के के लिए, लेकिन इतना सब होने बावजूद भी हम इस भौतिक संसार में मूर्खता की तरह एक छोटे से सुख की आशा लेकर क्या कर रहे हैं अपने लाइफ को कभी इस शहर में ले जा रहे हैं, कभी उस शहर में ले जा रहे है कभी इस देश में तो उस देश में इस भोग, पृथ्वी में सुख नहीं है तो हम कहा अपने आप को ले जा रहे हैं चंद्रमा पर मून प्लैनेट में ले जा रहे हैं हाँ किस चीज के लिए छोटा सा भौतिक सुख का आस्वादन करने के लिए इसलिए है शास्त्र कहते हैं कि हमारे पास इतना मूल्यवान ये मनुष्य जीवन है दुर्लभ मानव जनम इसलिए दुर्लभ मनुष्य जीवन है इतना दुर्लभ है केवल हम उसको हाँ, गवा रहे एक छोटे से भौतिक सुख के लिए जैसे कहा जाता है कि यदि हम हम इस मनुष्य जीवन का उपयोग पशु के भांति करें तो पशुओं से उन्नत नहीं शास्त्र कहते हैं कि एक व्यक्ति ऐसे घूम रहा था घूमते घूमते वो एक लाइब्रेरी ढूंढ रहा था कि ऐसा कुछ बुक पढ़ना चाहता हूँ मैं जिसमे लाइफ का सिक्रेट छुपा है की न इस संसार में हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सीक्रेट या रहस्य ढूंढना चाहता है हा? तो वो व्यक्ति जब ऐसे घूमते घूमते लाइब्रेरी की ओर जा रहा था तो अचानक वो लाइब्रेरी को आग लगे और लाइब्रेरी सारी जल गई तो लाइब्रेरी जब जल गई तो उस समय एक बुक हा? बचा था उसका नाम था सीक्रेट ऑफ लाइफ और वो जो लाइब्रेरियन था बेचारा हो रहा था एक बुक को लेकर बैठा था लाइब्रेरी के बाहर चेयर पर कि मैं तो बाकी बुक्स को बचा नहीं पाया लेकिन एक बुक मेरे पास बच गया जब उसके पास वो बुक थी एक व्यक्ति ढूंढते ढूंढते मैं बुक खरीदना चाहता हूं तो उसने उससे खरीद ली और उसमें उसने सोचा कि जीवन का कुछ रियल सीक्रेट उसमें छुपा हुआ है उस बुक में उसको पढ़ने के लिए तैयार हो गया तो उसने एक ही रात में पूरा बुक पढ़ा और सोचा कि बकवास है ये बुक उसने उसको ऐसे फेंक दिया फेंका तो कागज का टुकड़ा उसमें से गिरा और उस कागज के टुकड़े में लिखा था कि सबसे बड़ा जो धन है इस जीवन में वो एक समंदर किनारे के किनारे अफ्रीका के वहा पत्थरों के बीच में है और वो क्या है पारस पत्थर है कौन सा पत्थर पारस पत्थर मीन्स टोन जहाँ लोहे को स्पर्श स्पर्श करने करने मात्र से से सोने में में बदलता है लोहा उस पारस पत्थर का करने से। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि इतना दूर सोचो इंडिया रह रहा होगा <coughs> उसको अफ्रीका जाना है किसी एक कोने में अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ सेल किया और उस टच स्टोन को प्राप्त करने के लिए सोचा वो टच स्टोन मुझे सुख दे सकता है उसको प्राप्त करने के लिए उसने सब कुछ बेचा सारी सारी चीजें अपने जीवन से खत्म की सेल आउट करके आ, वो कैसे तो वहां पहुंचा और उसमें क्या लिखा था कि वो जो है वो आ, थोड़ा सा गरम है हल्का सा क्या है गरम है और थोड़ा सॉफ्ट है तो वहां जब पहुंचा तो देखा सब स्टोन ही स्टोन नजर आ रहे थे समंदर के तट पर उसने सोचा कैसे इसमें से ढूंढू हजारो हजारो पत्थरों के बीच में इतने साइज के तो उसने अपना कैम्प डाला कैम्प डाला वहा टेंट रखा, शुरू किया रोज क्या करता था पूरे दिन पत्थर उठाता था देखता था ये गरम नहीं है सॉफ्ट नहीं है फिर फेंकता था समंदर में फेंकता था ऐसे करते करते कई महीने बीत गए रोज वो वही काम कर रहा था सारे पत्थर ठंडे थे और अचानक एक दिन उसके हाथ में वो पत्थर भी आ जाता है लेकिन अबे उसको वो आदत लगी थी कौन सी आदत लगी थी तो। हाँ फेंकने की भी और ठंडे पत्थर पकड़ पकड़ कर हाथ में हाँ, वो ही खत्म हो गई थी वो पत्थर हाथ में आया और उसी को भी क्या किया उसने फेंक दिया तो वैसे ही हमारा जीवन है हाँ मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हाँ उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं एक पशु की भांति इसलिए महाभारत कहता है आहार निद्रा भयम सामान्यता पशु भी ना नाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न ही न पशु भी कि हमारे पास एक, एक एक्स्ट्रा चीज है एक्स्ट्रा चीज जो पशुओं में नहीं है और वो एक्स्ट्रा क्या है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा ये स्पेशल चीज है मनुष्य में वो है धर्म और धर्म क्या है सवे कुंसा परो धर्मो य भक्तिर अदोक्षजे धर्म क्या है कि हमारे अंदर भगवान की सेवा करने की भावना है धर्म का मतलब है क्योंकि हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ धर्म है प्रभुपात कहते हैं कि जो शुगर है शुगर का धर्म क्या है स्वीटनेस है जो मिर्च है उसका धर्म क्या है तीखापन है पानी का धर्म क्या है तरलता है झाड़ डालो वो बहना लगेगा तो उसी प्रकार से जो सोल है आत्मा है आत्मा का धर्म क्या है सर्विस करना क्या है सेवा करना तो मतलब इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना सेवा के रहता हो हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा में लगा है कोई व्यक्ति परिवार की सेवा कर रहा है कोई देश की सेवा कर रहा है प्रभुपात कहते है किसी के पास कुछ भी नहीं सेवा करने के लिए तो घर में कुत्ता रख लेता है हाँ विदेशों में जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो वहां उन्होंने देखा कि हर एक व्यक्ति सुबह वॉकिंग के लिए निकलता निकलता है तो किसको साथ लेकर निकलता है डॉगी को साथ लेकर निकलता है और प्रभुपाद ने यह भी देखा कुत्ते को साथ लेकर जा भी रहा है तो साथ साथ यदि वो कुत्ता अपना मल त्यागता है मॉर्निंग आवर्स में तो उसको एक पॉलिथीन भी अपने साथ रखनी होती है और उसको क्या करना पड़ता है उसको उठाना पड़ता है डस्टबिन में डालना पड़ता है इस प्रकार से रोहद कहते हैं कि जीव से सेवा करने की जो भावना है उसको आप अलग नहीं कर सकते इसलिए हम सेवा करना ही चाहते लाइफ में किसी ना किसी को सर्व करना चाहते हैं लेकिन जो सेवा करने के जो व्यक्ति है वो वास्तव में भगवान है जिनको हम क्या कर गए क्या किए हैं भूल गए हैं क्योंकि सेवा से हमें एक आनंद मिलता है क्या मिलता है आनंद मिलता है जैसे माँ है माँ अपने बच्चों की सेवा करती है कुछ अभिलाषा नहीं रखती उनसे कि मुझे उन बच्चों से कुछ आ? वापस कुछ चाहिए माँ कैसे सेवा करती है बिना किसी हेतु के अनन्य भाव से क्योंकि माँ जब अपने पुत्र की सेवा करती है तो उसको क्या मिलता है उस सेवा से आनंद मिलता है मिलता है कि नहीं तो इस प्रकार से सेवा से हमें आनंद की प्राप्ति होती है तो इस संसार में हम भगवान के अलावा जितनी मर्जी भौतिक जगत में कई सेवाओं में बिजी रहे उसमें आनंद नहीं मिल सकता हाँ उन उन, उन कार्यों में क्या मिलेगा हमें निश्चित रूप से दुख ही दुख मिलेगा या कष्ट कष्ट कस्त मिलेगा इसलिए शास्त्र कहते हैं हर एक जीव का जो परम धर्म है मनुष्य का वो है भगवान की प्रेममयी सेवा करना और वो प्रेममय सेवा करने से ही एक व्यक्ति अपने जीवन में जो सुख की अनुभूति कर सकता है तभी उसका जीवन वास्तव में ग्लोरियस हो सकता है इसलिए शास्त्र कहते हैं भ, भगवत भक्ति हीन श जाति शास्त्रम जप तप अप्राण शैव देह स कि जीवन में हमने सब कुछ हासिल किया यदि जीवन में भगवान के प्रति सेवा की भावना नहीं है हमारे जीवन में भक्ति नहीं है तो हमें चाहिए बड़े परिवार में जन्म लिया हो या हम बड़े तपस्वी हो बड़े ज्ञानवान हो बहुत बड़े धनी हो बहुत सौंदर्य है ये सारी चीजें क्या है व्यर्थ है इनका कोई लाभ जीवन में नहीं है ये सारी चीजें वैसे ही है जैसे अप्राण शैव देहश मंडनम लोक जैसे कि कई मरा एक व्यक्ति मरा हुआ है और मरे हुए व्यक्ति को आप नए कपड़े पहना दो बहुत सारे सोने के कान में नाक में हाथ में सारे अलंकार पहनाओ माला पहनाओ तो उसका कुछ लाभ है नहीं है तो उसी प्रकार से है यदि जीवन में भगवत भक्ति नहीं है तो हम वास्तव में मृत शरीर के समान है इसलिए भगवत भक्ति होना ये बहुत बड़ा बुन है बहुत बड़ा क्या है लाभ है इसलिए शास्त्र हमें हमेशा इंस्पायर करते हैं हमेशा प्रेरित करते हैं हां, जैसे प्रभुपाद एक स्टोरी बताया करते थे हाँ बोटमैन के बारे में बताते थे कि एक व्यक्ति लंदन गया और लंदन से बहुत पढ़ लिख के आ गया और वो गांव जा रहा था अपने जब गाँव जा रहा था गाँव फ्लाइट से पहुंच गया मुंबई और मुंबई से सोचो उसको अपने गांव जाना है तो वहां बस से गया होगा और बीच में बड़ी नदी आ गई नदी तो ब्रिज नहीं है उसके ऊपर तो उसको कैसे पार करना था बोट से तो ये व्यक्ति ही लगा के बिल्कुल फर्स्ट क्लास था जब वो गया नदी के किनारे तो बेचारा गांव का अनाड़ी गवार बोटमैन वहां बैठा था कोई तो आए मेरी बोट में बैठे और मैं उसको उस पार लेके जाऊ तो जब वो आया तो ये बोटमैन के साथ बैठ गया बोट में बैठा नाव में जब जा रहे थे नाव में उस पार तो इस व्यक्ति ने पूछा जो लंदन से आया हुआ था उसने कहा अरे तुम जानते हो क्या कहते किस चीज के बारे में तुम जो आजकल इतनी साइंस ने प्रगति कर ली है हाँ इंडिया के लोग मंगल ग्रह पर भी चले गए मंगल ग्रह पर भी उन्होंने भेजा है ऐसी कई कई चीजों के बारे में उसने बोला तो कहता है कि मुझे तो उसका कुछ ज्ञान ही नहीं है व्यक्ति कहता है तुम्हारा जीवन पच्चीस प्रतिशत क्या है बर्बाद है बेकार है तो उसने कहा दूसरी चीज उसने बोली आजकल आप दूसरी चीज भी उसने कहे कि तुम्हें इस वस्तु के बारे में कोई ज्ञान है तो उसने कहा मुझे तो उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो जो व्यक्ति था उसने कहा तुम्हारा लाइफ कितने प्रतिशत बर्बाद है पचास तो और तीसरी भी किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बात करने लगा उस नाविक को उसने बोला कि इसमें इस, इस सब्जेक्ट के बारे में आपको ज्ञान है उसने कहा उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है तो उन्होंने कहा तुम्हारा जीवन तो 75 प्रतिशत बेकार है बर्बाद है तो जैसी ये नाव अभी वो नाव चलाते चलाते चलाते तब तक इनका कन्वर्सेशन हो रहा था कहा पहुंच गए बीच में नदी के बीच में पहुंच और इस जाएंगे तो उड़ीसा में एक रिवर है जिसका नाम महानदी है क्या है हाँ तो जब हमने कुछ महीने गया था जब तो हम स्नान करने गए कई किलोमीटर ऐसा उसका पात्र है लंबी तो वो बहुत बड़ी है लेकिन उसको क्रॉस करना मीन्स कई किलोमीटर फोर किलोमीटर ऐसी है क्रॉस करने के लिए सोचो महानदी नाम ही क्या उसका महानदी इतनी विशाल ऐसे लगता है क्योंकि समंदर तो नहीं है दूसरा दूसरी ओर क्रॉस करना है तो उस तरफ का दिखता नहीं है तो वैसे ये लोग बीच में गए और अचानक बहुत तूफान आने लगा वर्षा होने लगी और नावा भी क्या होने वाले थे डूबने वाले थे तो ये नाविक बड़ा विनम्रता से हम पूछता है आ, मिस्टर आपको तैरना आता है क्या तो उसने कहा क्या कहा नहीं तो नाविक बोला तुम्हारा सौ प्रतिशत जीवन तो वैसे ही हमारा लाइफ है हम लाइफ में सोचते ये करूंगा बहुत सारी हाँ, ले हमें भगवान, भगवान की सेवा में हम नियुक्त नहीं, नहीं है तो हम मृत डेड बॉडी के समान है चाहे फिर अपने लाइफ में जितनी मर्जी चीजें हम अचीव करें फाइनली हमारी लाइफ क्या है बर्बाद है क्योंकि बुढ़ापा आता है तो सारी चीजें अपने अब हमसे दूर चले जाती हैं, चले जाते हैं कि नहीं ओल्ड व्यक्ति के साथ कौन समय बिताना चाहता है इस संसार में अब सोचो हम अपने माता पिता को भी अपने साथ नहीं रखते भेजते हैं उनको ओल्ड एज होम में भेजते हैं है कि नहीं इस संसार में ये सिचुएशन है कलियुगा और बढ़ेगा तो डे बाये डिग्रेडेड होते जाएगा तो इसलिए शास्त्र कहते हैं हाँ जब ओल्ड एज आती है तो सारी चीजें हमसे छीन छीनी जाती हैं क्या हो जाती है छीनी जाती हैं सारे हमारा रिस्पेक्ट हमारी पोजीशन सारी चीजें हमसे दूर चली जाती हैं इसलिए वो सिचुएशन आने से पहले ही व्यक्ति को एक पोजीशन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए वो पोजीशन क्या है डिवोटी बनने का प्रयास करना चाहिए कृष्ण के शरणागत होने का प्रयास करना चाहिए भगवान को जानने का जीवन में प्रयास करना चाहिए उनकी सेवा करने का जीवन में प्रयास करना चाहिए। बुढ़ापा आएगा तो हम सोचते तब मंदिर जाएंगे, तब तब गीता को पढ़ेंगे, भक्त कीर्तन में बैठेंगे नहीं वो आने से पहले ही हमें सोचना चाहिए हाँ इसके लिए क्या असली उपाय है लेकिन दुर्भाग्य यह है हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि अभी अभी अभी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बाद में तो तो तो कभी कभी है प्रभुपाद और कैलाश हाँ, के बारे में किसके बारे में कैलाश एक व्यक्ति था छोटा हाँ, सही था वो कैलाश एक बार नारद भगवान विष्णु से मिलने गए और विष्णु भगवान ने कहा अरे नारदा मैं तो चाहता हूँ मेरे धाम आए लोग रहे और सुखी जीवन यापन करें तो कोई आने के लिए तैयार नहीं नारद के से कैसे हो सकता है हर कोई जाने के लिए तैयार है आपके पास आने के लिए तैयार है तैयार है तो लेके आओ मेरे पास तो नारद जब इस जगत में आते हैं तो ढूंढते किसको ले जाओ भगवान के पास तो उनको एक यंग लड़का दिखाई दिया उसका नाम था कैलाश को कैलाश को कहा कैलाश चलो आ, भगवान के पास वापस भगवान के धाम में वही कुंठ उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी ना घर में मेरी माँ है अकेली अभी नहीं थोड़ा सा मुझे सारी चीजें पढ़ाई करने दो फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ जाने के लिए नारद कहते ठीक है मैं बाद में आता हूं तो नारद बाद में जब आए तो उन्होंने देखा कैलाश के पास आ गए तो कैलाश का भी विवाह हो गया था क्या हो गया था विवाह हो गया था कैलाश कहता अभी अभी तो विवाह हुआ है थोड़े से बच्चे होने दो दो चार और फिर मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा नारद जी जाते हैं, फिर घूम घाम के कई सालों के बाद आते हैं तो आ, अभी इनके बच्चों की शादी वगैरह हो गई थी नारद को वो कहते हैं कि देखो अभी बच्चों की शादी हुई है अभी, अभी अभी और वो बच्चे और बहू घर में नहीं रहते वो घूमने जाते दरवाजा खुला छोड़कर मुझे क्या करना होता है घर का देखभाल तो करने दो आ? ये थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा लगे तब मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ तब तक ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया बूढ़ा होकर नारद जी आए नारद ने कहा अभी तो तुम बूढ़े हो गए हो चलो मेरे साथ वो कहते हैं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं हाँ घर की रक्षा हाँ, बच्चों पोतो पोते, हो, पोते उनको हाँ, खिलाना होगा मुझे उनके साथ खेलना होगा तो नारद फिर आये तो नारद ने देखा कि अभी वो कैलाश घर में नहीं है तो जिल्ला ने लगे अरे कैलाश कैलाश कहा हो तो एक कुत्ता भौंक रहा था उनके घर में तो कैलाश क्या बन गया था अभी उसी घर में कुत्ता बन गया था हाँ तो नारद कहते अरे कैलाश कब तक यहाँ जीवन काटोगे चलो भगवान के पास वो कहते नहीं अभी टाइम नहीं देखो ना ये सारे घर का सामान बाहर रखते। आंगन में लोग आके चोरी करके जाते हैं इसलिए मैं क्या करता हूँ रखवाली करता हूँ इतना सब हुआ बाद में नारद आ गए नारद ने देखा कुत्ता भी, भी गायब हो गया है और फिर देखा कैलाश कैलाश तो कैलाश क्या बन गया था साफ बन गया था और वहा घर के पिछवाड़े में रहता था तो नारद ने कहा ये ऐसे नहीं जाएगा घर के लोगों को बाहर बुलाया देखो घर के पीछे सांप है बच्चे आ क्या ले आ ले आ उसकी उसको ले गए तो देखा जे हम सब कैलाश की तरह ही है हम सोचते कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं प्लीज अभी डिस्टर्ब क्यूँ कर रहे है कई बार भक्त लोग आते हैं आपको फोन करते हरे कृष्णा प्रोग्राम में आए इनको लगता है कि भक्त लोग डिस्टर्ब करने मेरे जीवन में आगे कभी कभी लगता है ना कि भक्त लोग क्या करते इतना अच्छा लाइफ चल रहा है ये बीच में आके क्यों डिस्टर्ब करते हैं कभी प्रोग्राम में बुलाते कभी मैसेज करते कभी प्रसाद भेजते हैं तो वास्तव में क्योंकि जब हम आज्ञान में होते हैं तो हमें लगता है कि मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है जैसे लोग मूवी देखने जाते है ना सिनेमा हॉल में तो वहा जब सिनेमा देखते हैं तो सारे लाइट्स ऑफ की जाती हैं, सारा फोकस कहा होता है मूवी देखने में होता है और अचानक बीच में लाइट्स ऑन करता है कोई तो सारे लोग सेटिया बजाते, है, चिल्लाते हैं, है ना तो उनको लगता है क्या कर दिया हमारे इसमें डिस्टर्ब क्रिएट किया है तो मतलब हम हमेशा अंधकार में रहना चाहते हैं इग्नोरेंस में अज्ञानता में रहना चाहते है उससे हम बाहर आने के लिए तैयार नहीं है डिवोटीज हमारे लाइफ में आते हैं तो वास्तव में हमारे लाइफ में प्रकाश या लाइट लेकर आ रहे हैं क्या आ आ रहे लाइट आ रहे हैं? हैं। लाइट और उस सिनेमा में जैसे लाइट आती है तो लोगों को डिस्टरबेंस महसूस होता है वैसी स्थिति हमारी है हम रियलिटी को नहीं जानते हैं हाँ, हम गलत जीवन यापन करते हैं इसलिए शास्त्र कहते हैं भारत भूमि मनुष्य जन्मजार जन्म सार्थक करी कर परोपकार जिस व्यक्ति ने भारत भूमि में जन्म लिया है उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपना जन्म सार्थक करे और दूसरों पर क्या करें परोपकार करें तो अपना जीवन सार्थक करने का मतलब है कि भगवान का भक्त बने तो भारतवासी कौन है भा का भारत का मतलब है भा का मतलब है आभा या प्रकाश या लाइट आ? और जैसे और रथ का मतलब क्या है एंगेज होना तो लाइट का क्या मतलब है कृष्ण सूर्य समान माया है रथ मीन एंगेज हाँ तो वो वास्तव में भारतवासी है इसलिए भारतवासी का कर्तव्य यही है कि स्वयं भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाए और दूसरों को भी भगवान की सेवा में नियुक्त करें ये उसका असली उद्देश्य है इसलिए किस प्रकार से हम भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकते हैं रूप गोस्वामी कहते हैं सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं हम सब पापी व्यक्ति हैं तो हमारे लिए सरल विधि है भगवान की सेवा में नियुक्त होने के जैसे नारद ने वाल्मीकि को एंगेज किया था कृष्ण की सेवा में है ना वाल्मीकि का उदाहरण आता है वाल्मीकि जो एक एक चोर थे एक प्रकार से लोगों को लूटते थे लोगों का धन आदि चुराते थे जो तीर्थयात्री जो पथिक हैं रास्ते से जाते थे जंगल के तो उनको मारते थे काटते थे उनसे धन छीनते थे और उस धन से क्या करते थे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे तो नारद जा रहे थे तो नारद को भी पकड़ा उन्होंने उन्होंने कहा निकालो निकालो तुमने क्या लाया है नारद ने नारद को उन्होंने कहा कि सारा सामान निकालो धन निकालो क्या लेके जा रहे हो तो नारद ने कहा देखो मैं देने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम इस प्रकार से चोरी और लूटपाट करके जो धन कमा रहे हो ये महान पाप है और ये पाप का परिणाम तुम जानते हो क्या होगा तुम्हारे जीवन में हाँ इस पाप के भागीदार जिनके लिए तुम कमा रहे हो जिनके लिए इतना कार्य कर रहे उनके पास जाकर पूछो क्या वो वो लो लोग आपके पाप में सहभागी हो सकते हैं तो तो तो पास पास अपने परिवार वालों के पत्नी पत्नी बच्चे तो पत्नी ने तो हाथ ऊपर खड़े कर दिए कि आपके पाप पार में हम भागीदार नहीं।, नहीं हैं बच्चे ने भी हाथ ऊपर कर दिया उन्होंने कहा नहीं जो आप कर रहे हो आप ही उसके जिम्मेदार हो हम आपके पाप के भागीदार नहीं बनेंगे वो रोते हुए वापस आते नारद के पास नारद को कहते हैं कि क्या उपाय है किस प्रकार से मैं इस पाप जीवन से मुक्त हो सकता हूं पापों के सारे रिएक्शन से मुक्त हो सकता हूं क्योंकि इस जगत में कोई भी हम एक एक्शन एक करते हैं उसकी रिएक्शन हमें भुगतनी पड़ती है कई बार हम देखते है सोचते है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ कुछ देखने वाला नहीं है लेकिन भगवान क्या है सबको देखने वाले है जैसे गुरु जी ने अपने शिष्यों को एक लड्डू दिया और कहा कि लड्डू ऐसी जगह खाना जहां दे दे और बच्चे घर में आ जाए तो पहले माता पिता को पूछेगे कहा खाओ लड्डू जहा कोई ना देखे कोई बच्चा बेड के नीचे खा लेगा बाथरूम क्लोज करके खा लेगा कम्बल ओढ़ के खा लेगा तो सारे ऐसे कर रहे थे और फिर हाँ उस वो गुरु के पास वो सारे शिष्य गए सबने अलग अलग चीजें बताई मैंने वो लड्डू कैसे खाया एक शिष्य ने कहा मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहा मैं अकेला हो सकता हूं क्योंकि जहां मैं देख रहा हो कि भगवान क्या है देखने वाले हैं मेरे सारे कार्यों के वो साक्षी हैं तो इस प्रकार से हम जो भी कार्य करते हैं उसके भगवान साक्षी है तो ये जो वाल्मीकि नारद के पास आए और उन्होंने कहा आप बताओ क्या करना चाहिए मुझे नारद ने कहा सरलतम उपाय है तुम क्या करो भगवान के नामों का उच्चारण करो तो उनको तो कहा कि तुम राम नाम का उच्चारण करो अभी इतने पाप कियत थे तो जिवा से राम नाम नहीं निकल रहा था मैं कुछ महीने पहले किसी की यहाँ गया तो एक बेटा बहुत बड़ा हो गया है किसी का तो लेकिन वो बोलता बहुत कम बोल पाता है तो उनके मम्मदर ने कहा कि इसकी जीभ क्या है मोटी है क्या है मोटी जीभ है जिसके कारण उसको बोलने में बड़ा तकलीफ हो रही है नहीं बोला जाता तो वैसे ही जब हम पापमय जीवन अत्यधिक होते हैं तो हमारे टंग हमारे जो जीवा है भगवान का नाम ले नहीं पाती बहुत भारी हो जाता है इसी प्रकार से वाल्मीकि वैसे ही था उसको बोला राम बोलो राम तो वो क्या बोलता था मरा मरा राम राम नहीं क्या बोलेगा मरा मरा तो नारद ने कहा ओके जाओ अहेड गो आएड। हम मरा मरा चांद करो तो जो नारद ने कहा उस पर वो फिक्स हो गए ये सीक्रेट है भगवान के जो भक्त या गुरु हमें जो कहेते उसको हम करते हैं तो उसमें सारा सफलता सारा सक्सेस छुपा हुआ है यश्य भगवत प्रसाद तो सारी योग्यताएं हमारे अंदर आती हैं जब हम भगवान के शुद्ध भक्त की आज्ञा का पालन करते हैं तो जब उन्होंने कहा मरा मरा का वो उच्चारण करने लगे और इतने मंगन हो गए कि जो ने उनके ऊपर क्या बना दिया घर बना दिया ना चिटियों का होता है ना मिट्टी का हाँ तो वो उनके ऊपर हो गए बिल्कुल उसके अंदर ही वो चले गए इतने स्थिर हो गए थे भगवान का नाम उच्चारण करते हुए तो एक बार नारद ने अपने जो मित्र थे पर्वत मुनि उनको कहा कि चलो हम विजिट करने चलते हैं मैंने एक व्यक्ति को बोला था जप करने के लिए चलो उनके हम जाते जैसे आप जाते आप ना चलो उस के घर चलते हैं उनके घर चलते तो नारद भी क्या हो गए पर्वत मुनि को लेकर उनके वहां पहुंचे तो देखा की उस जंगल से आवाज आ रही है तो कहाँ से आवाज आ रही थी वो मिट्टी के चेटियों का जो घर था वाल्मिक उसमें से आवाज आ रही थी और उन्होंने देखा उसमें वही व्यक्ति था जिनको उन्होंने उपदेश दिया था और इतने पावरफुल हो गए कि भगवान राम त्रेता युग में प्रकट होने से पहले ही उन्होंने एक ग्रंथ लिखा रामायण लिखा क्या लिखा रामायण और भगवान क्या क्या लीलाए करने वाले हैं वो पहले से लिख दिया किसने वाल्मीकि ने इतने शक्तिशाली थे इसलिए भगवान की जो सेवा है सर्वोत्तम जो हम कर सकते हैं वो यही है कि हम अपने जीवा से भगवान के नामों का उच्चारण करें इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कलियुगा में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलं कलो नास्ते व नास्ते व गतिरन्याता कलियुगा में भगवान के नामों की शरण ग्रहण करना शरण ग्रहण करना उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है इतना इजी वे है हम अपने लाइफ में हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं इजी वे ढूंढते हैं और इजी वे क्या है कलियोगा में वही है जिस व्यक्ति ने भगवान के नामों को पकड़ के रखा है वो वास्तव में इजी रास्ते से जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा कलियोगा में भगवान हरि का नाम लेना एकमात्र धर्म है कली धर्म है नाम संकीर्तन कलियोगा का धर्म क्या है परम भगवान के नामों का कीर्तन करना परम भगवान के नामों का उच्चारण करना क्योंकि कलयुग के लोग बाकी और कुछ नहीं कर सकते में विश्वामित्र मुठ हजार साल तपस्या की थी तो साठ मिनट हमसे बैठा नहीं जाता बैठा जाता एक स्थान में नहीं साठ हजार साल कहा बैठेंगे कौन इतना टेंशन लेगा हाँ त्रेता युगा में भगवान प्राप्ति होती थी बहुत बड़े बड़े यज्ञ करके हाँ मखे मतलब यज्ञ त्रेता युग में यज्ञ किए जाते थे और यज्ञ करने के लिए कलियुगा में क्वालिफाइड ब्राह्मण भी नहीं बचे और प्योर चीजें चाहिए प्योर देशी गाय का घी चाहिए कलयुग में कुछ शुद्ध चीजें है अवेलेबल ना ब्राह्मण है जो मंत्रों का उच्चारण कर सके हाँ या फिर आ, ना घी है ना वो वस्तुएं हैं तो यज्ञ भी असंभव है और द्वापर युग में हरिचर्या परिचर्या मीन्स भगवान के बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाए जाते थे उनमें विग्रहों की स्थापना होती थी और बड़े बड़े फेस्टिवल्स ऐश्वर्य के साथ भगवान की उपासना होती थी तो ऐसा ऐश्वर्य किसके पास है इतनी बड़ी बड़ी उपासना सेवा मंदिर बनाने का काम कौन कर सकता असंभव है इसलिए कलियुगा में क्या है कलो तज हरि हरिकीर्तनाथ कलो तज हरि हरिकीर्तनाथ मीन्स कलियुगा में इजी है कि जो लाभ उन युगों में ये कार्य करके प्राप्त होता था कलियुगा में हमें प्राप्त होता है भगवान के नामों का उच्चारण करके इसलिए श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो अपने साथ क्या ले गए कृष्ण नाम ले गए अमेरिका में ये आंदोलन उन्हें खड़ा किया कुछ नहीं था उनके पास आ, जैसे प्रभुपाद कहते हैं वो वो एक हाथ हाथ में में बुक रखते दूसरे तलवार है है है ना और वो कन्वर्ट करते हैं मेरे पास है। मेरे पास पास कुछ नहीं क्या है? भगवान का पवित्र नाम है जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है उस नाम के बल पर उन्होंने सारे जीवों को आकृष्ट किया और सारे जीव हजारों लोग कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने लगे इसलिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली बना सकते हैं आ, वो किस चीज से जब हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं और भगवान की सर्वोत्कृष्ट सेवा हम कर सकते हैं भक्तों के संगति में आकर भगवान के नामों का उच्चारण करके तो हम वास्तव में देखेंगे कि हमारा जो जीवन है वो परफेक्शन या पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है और पूर्णता क्या है कृष्ण का स्मरण हमें हो अधिक से अधिक लाइफ में है ना तो उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए इसलिए पहली चीज क्या है पहली चीज है जैसे आध्यात्मिक जीवन में एबीसीडी बहुत महत्वपूर्ण है क्या है ए बी सी डी ये मतलब असोसिएशन तो भगवत भक्ति में भगवान की ओर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ए को ढूंढना होगा लाइफ में ये क्या है असोसिएशन सत्संग भक्तों का एसोसिएशन हमें ढूंढना होगा जब वो एसोसिएशन में आते हैं कहते ना जैसा संग वैसा रंग शराबी बनना है तो एक शराबी को ढूंढो लाइफ में चोर बनना है तो किसे ढूंढो चोर करने चोरी करने वाला तो उसी प्रकार से हम जब सत्संग या भक्त भगवान की ओर जाना चाहते हैं तो हमें भगवान के भक्तों का एसोसिएशन ढूंढना चाहिए एसोसिएशन से ही सारी चीजें हमारे जीवन में आती है A और बी मतलब बुक्स दूसरी चीजें क्या करनी चाहिए हमें एसोसिएशन के बाद बुक्स ग्रंथ और बुक्स क्या है हाँ भगवत गीता है श्रीमद् भागवत है आ, आ, अलग अलग जो ग्रंथ है प्रभु पद ने दिया है हाँ उन्होंने इतना कष्ट उठा के ग्रंथ दिए हैं उनको हमें नियमित पढ़ना चाहिए ये गाइड बुक है क्योंकि भक्ति में ये रास्ता भगवान की ओर जा रहा है तो उसमें कैसे जाना है उसको गाइड करने के लिए ग्रंथ आदि हैं और सी का मतलब क्या है हरे हरे, क्रिश्ना, क्रिश्ना, क्रिश्ना, हरे हरे हरे राम, हरे राम, हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा राम राम राम राम हरे हरे। तो भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण करना अपने जीवन से और डी का मतलब है डाय जो हमें कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना क्योंकि कृष्ण प्रसाद ही हमारे अंदर जाना चाहिए जब कृष्ण प्रसाद अंदर जाएगा तो कृष्ण के बारे में ही सारी चीजें हमारे मुंह से बाहर निकल सकती हैं। ये शरीर भगवान की सेवा के लिए है ये एक टेम्पल की भांति है हाँ जिसका शरीर माध्यम खलु धर्म साधना शास्त्र कहते हैं कि ये बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है परम धर्म या भगवान को अचीव करने के लिए इसी कारण से इस शरीर का केयर करना चाहिए क्योंकि ये क्या कर सकता है हमें भगवान की ओर ले जा सकता है इसलिए हमें जो भगवान को अरद, भगवान कहते हैं कि मैं क्या खाता हूं पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान इन चीजों को ग्रहण करते हैं तो जो भक्त है उसका कर्तव्य है कि जो भी चीजें हम बनाएं वो क्या करे कृष्ण को अर्पित करे इसलिए भगवान कहते गीता में हाँ की जो व्यक्ति यज्ञ शिष्टा सना संतो मुचनते सर्व किल की जो व्यक्ति भगवान को अर्पित न किए खाता है तो वो पाप खाता है क्या खाता है पाप, पाप खाता है तो सोचो हम वैसे कितना पाप करते हैं अपने जीविका को कंटिन्यू करने के लिए और खाते भी हुए तो क्या खा रहे हैं पापी ही खा रहे हाँ तो पाप में यह शरीर है ऐसे शरीर से कैसे भगवान का स्मरण होगा तो इसलिए जैसे अन्न होगा वैसे मन मतलब वैसे ही विचार हमारे मन में आएंगे जैसे जो मांस भक्षी लोग हैं है तो उनके अंदर दया का भावना बिल्कुल नहीं होता वैसे ही उनका स्वभाव विचार बनते हैं इसलिए हिंसक बनते हैं वो इसलिए हमें भगवान को अर्पित किया हुआ जो प्रसाद है वही खाने का प्रयास करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद इतनी वरायटी है ऐसे नहीं कि कृष्ण प्रसाद मींस लिमिटेड जैसे भारत में कहा हो कि आप थोड़ा कृष्ण प्रसाद ले लीजिए प्रसाद का मतलब व्यक्ति क्या करता हाथ आगे करता है प्रसाद मीन्स इतना लेकिन इस में आने के बाद हमें पता चलता है प्रसाद मीन्स पूरा प्लेट भर के प्रसाद हाँ इस प्रकार से हमें कृष्ण को अर्पित जो भोजन है जो प्रसाद है वो स्वीकार करना चाहिए भगवान को जब अर्पित करते हैं तुलसी डालकर भगवान उसको स्वीकार करते हैं और उसमें से सारा जो पाप आदि है नष्ट हो जाता है और वो शुद्ध रूप में हमें प्राप्त होता है तो फिर नेचुरली भगवत प्रसाद ग्रहण करने से भगवत विचार भी हमारे जीवन में आते हैं भगवान का स्मरण में हमारे लाइफ में बढ़ता है तो इस प्रकार से भगवत गीता की जो एबीसीडी है इसको हम सीख सकते हैं और जो बहुत पावरफुल है हमारे जीवन को कंटिन्यू करने के लिए और जैसे हमने शुरुआत में कहा सक्रत गीता गीता का जो उसमें है उसमें वर्णन आता कि गीता का गीता के इस नॉलेज में स्नान करते हैं हाँ तो क्या होता है जीवन का ये जो भौतिक मल है उससे हम मुक्त हो जाते हैं और सुखी होने लगते है तो इस प्रकार से आप सबसे यही बारंबार निवेदन है कि हमें भगवान का भक्त भग बनने का प्रयास करना चाहिए श्रील प्रभुपाद जब उनके विजिट थे थे हां विदेश की वो लंडन में गए थे सेवनटी सेवन में तो उनको कई सारे भारतीय लोग उनको मिलने आए वहां लंदन में और बहुत सारे पढ़े लिखे यूथ वगैरह बड़े बड़े लोग तो प्रभुपाद ने पूछा आप क्या क्या करते हो किसी ने कहा इंजीनियर हूं एस होल्डर हो मैं डॉक्टर मैं ये हूँ तो प्रभु पाने का हम इन सब डिग्रीज या पोजीशन में इंटरेस्टेड नहीं है हाँ हम किस में इंटरेस्टेड है भक्त जो पोजीशन हमें कुछ चाहते हम उपाधि तो वो कौन सी चाह चाह करनी चाहिए भक्त बनने की चाह करनी चाहिए जिसमें बाकी सारी चीजें सम्मिलित है हाँ तो इसलिए हमें लाइफ में कुछ बनने का प्रयास करना चाहिए तो किस प्रकार से भगवान का भक्त बनो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और वो तभी संभव होता है जब हम भक्तों के संगति में आते हैं श्रवण कीर्तन करते हैं हाँ जो भगवान का मैसेज है भगवद गीता भागवत अब इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा शेप चेंज होता है और हम आसुर से क्या बनने लगते हैं देवता या भगवान के जो भक्त हैं वो बनने लगते हैं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 में गीता के के प्रभुपाद गीताय कोई कोई प्रश्न है या है या कमेंट सकते लास्ट आपने कि शरीर माध्यम क्या खलु धर्म साधना खलु धर्म साधना मतलब शरीर माध्यम है जिसके द्वारा धर्म की प्राप्ति की जा सकती प्राप्त कर सकते हैं पहले बाद बाद में में में कुछ रामायण ब्रह्मचारी उन्होंने उन्होंने ब्रह्मा ने आकर ही उनको उनको कहा था था पहले से लिखा और और लव को भी और फिर उनको सुनाया भी फिर सुनाया तो इस प्रकार की क्वालिटी उनके पास आ गई थी उन्होंने पहले से ही भगवान की लीलाओं का वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन आता है शुरुआत में देख देख, आ, तो और है, तो देख वो के के और वाल्मीकि में आता ऋषि भगवान के नाम काम देखा भा मित आभा या या लाइट या प्रकाश और प्रकाश की तुलना कृष्ण से की गई है नो कृष्ण की सर्विस में एंगेज है, वो वास्तव में भारत में वही वास्तव में भारत वासी वाल्मीकि को नारद जी ने कहा था कि विल बी शेयर्ड बाय योर then the said daddy uh, we can't uh, we won't take it yeah but uh, if he live in normal life if any human uh, any uh, household uh, person if he loses also the same thing will happen to the family yeah correct no that uh, sins will not be transferred to the family members but only thing if he do the auspicious things punya karya that will be given to the half will be given to the wife card should be true no yeah. similarly wife does means whatever she does that will be accounted for her also yeah. auspicious yes scripture yes. mm -hmm. so, says like this. if she does mistake that comes to her husband also yeah. correct no yeah, so, I and mean, <laughs> <say>, <laughs> something <laughs> <laughs> <laughs> <आगे> थाँगे। <laughs> थाँगे। तो कीर्तन करते नरसिम आरती है नरसिम्हा कितना समय लगेगा भोवा में दस मिनट <laughs>